नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 एफएम आज के शो में हमारे साथ हैं सोनू ठकुराल जी जो बहुत ही अच्छे सिंगर है पंजाबी सिंगर है और आप सभी जानते हैं कि पंजाबी नाम लेते ही एक अलग खुशी होती है उनके गानों के अंदर जो डोल और जो आवाज़ होती है उसकी अपनी खूबसूरती होती है तो मैं अभी सोनू ठकुराल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के शो में हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़ने के लिए धन्यवाद रमेश जी धन्यवाद आपका इस फील्ड में आने का कैसे हुआ गाने के के सिलसिले साथ जुड़ना आपका लोगों से मिलना कैसे हुआ रमेश जी बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ फिंगाबाद से जी और जो मेरे पिताजी हैं, उन्ही के साथ हमारे घर में एक मंदिर है जहाँ से ये गाने बजाने की शुरुआत शुरू हुई थी अच्छा, अच्छा अच्छा सोनू जी मैं ऐसी में, में तो घर में गाने बजाने का संगीत का माहौल था तो बस पिताजी के साथ ढोलक बजाया जाता था अच्छा अच्छा अच्छा लेकिन धीरे धीरे वो रियाज आगे चलता गया और देखो बनना तो भजन सिंगर चाहिए लेकिन मैं पॉप सिंगर बन गया <laughs> अलग, अलग ट्रिप पे चला गया, गया जी जी जी जी अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है आपके अंदर एक कला है और सोनू जी ये बात ये एक बात बताइए कि हम लोग जब इस फील्ड में जाते हैं जैसे कि कोई भी नौकरी करना हो कंपनी में तो जॉब लग जाता है आठ घंटा ड्यूटी के आगे लेकिन ये फील्ड ऐसा है जहाँ पर आपको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं और कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं हम लोग क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई ऐसा नौकरी टाइप तो नहीं है कि आठ घंटा करके आगे देखिए रमीना सबसे पहले तो ईश्वर ने सबकी ड्यूटी <laughs> लगाई हुई है दुनिया में जी जी। तो शायद मेरी भी एक थी ईश्वर चाहते थे कि मैं जाऊं और लोगों का मनोरंजन सबसे पहला जो परफॉर्मेंस आपका रहा कहा आयोजन में आप जुड़े कैसे किया वो सारी बातें बताए फर्स्ट इवेंट आपके लाइफ का देखिए मेरी फर्स्ट इवेंट मेरे शहर फरीदाबाद से शुरुआत हुई थी जिसमें एक आ, आर्टिस्ट बहुत ही अच्छे सुरीले आर्टिस्ट पंजाबी सिंगर जसवीर परफॉर्म कर रहे थे और मुझे याद है 2004 2004 की बात है शायद में मैंने फर्स्ट टाइम अपना स्टेज परफॉर्मेंस किया था मतलब तो 10 साल हो गए मुझे आज इस फील्ड में क्या बात पूरे दस साल आप इस फील्ड में है बिल्कुल और देखिये मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था सोलह साल का था जब मैंने पहला स्टेज अपना शेयर किया था अच्छा अच्छा तो पहले इवेंट में जब आप जसबीर सिंह के साथ तो वो थे तो उस समय कौन सी आपने परफॉर्मेंस की थी मैंने अपने कुछ आ, मुझे याद है वो, तो तो तो वो, तो वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लोगों ने काफी अप्रीशियेट किया मजा आया अपने ही शहर से काफी प्यार मिला तो बस ईश्वर की कृपा से फिर आगे बढ़ दी चले गई अच्छा आपका जो डेली रूटीन है सोनू जी एक सिंगर होने के नाते आप क्या जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंगर होने के बाद जो है उनको अपने गले को ठीक रखना पड़ता है ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं शरबत में बर्फ़ नहीं डाल के पी सकते हैं आइसक्रीम नहीं खा सकते हैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है तो ये सब चीज़ें आपके साथ अगर मैं कहूं तो आप क्या करते हैं इन सब चीज़ देखिए मैं गले का ध्यान जरूर रखता हूँ लेकिन आ? ऐसा नहीं है कि आइसक्रीम नहीं खाता आइसक्रीम कभी कभी खा लेता अच्छा अच्छा झूठ नहीं बोलूँगा कभी कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते अच्छा कभी ऐसा हुआ हो जैसे आपका गला खराब हो थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया हो और आपको उसी समय परफॉर्मेंस करना था तो मेरे आ... काफी बार हो जाता है अक्सर मेरे शोज होते नजर हो लगती हम अच्छा अच्छा लेकिन वो शोज दृपा है हम लोग स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते और मैं काफ़ी सारे जो परफॉर्मर हैं जिनको देख देख के मैंने सीखा है गुरदास मान साहब निका दलर जी तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग बेहतरीन परफॉर्म करते हैं सही बात सही बात एक बार वो अंदर जो जुनून आ जाता है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो हर चीज़ आसान हो जाती है लेकिन उसको बिल्डअप करने के लिए, लिए वहाँ टाइम लगता है और आपको तो बचपन से ही इस ऐसा एक माहौल मिला जहाँ पर आप इन चीज़ों को कर पाए और एक मैं बात पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग अभी 10 साल इस फील्ड में आपको हो गया तो naturally है, है तो नेचुरली आपने काफ़ी शोज किए हैं काफ़ी इवेंट्स किए हैं तो कुछ मेन मेन इवेंट जिनके बारे में मैं आप बहुत पॉपुलर हुए हैं और आपको बहुत में ना उन चीज़ों को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आप बताइए देखिए मैं करीब चार साल से रेगुलर सूरज इंटरनेशनल टास्क मेला लगता है उसके अंदर मेरी अपने काफ़ी सारे परफॉर्मेंस दे रहा हूँ पिछले चार साल से मैं रेगुलर परफॉर्म कर रहा हूँ और बाकी रहा कि आर्टिस्टों का सवाल तो सोनू निगम गुरदास मान मेका जी, जैसी भी ऑलमोस्ट जितने भी आर्टिस्ट हैं मैं सबके साथ स्टेज शेयर कर चुका हूँ अच्छा हुँ, हुँ. अभी अपकमिंग में 8 तारीख को आ, आ, अपने यो यो सिंह के साथ बेंगलोर में परफॉर्म करने जा रहे हैं अच्छा शोज काफी चल रहे हैं और, और मेरे को एक भूख रहती है शोज की मैं एज आर्टिस्ट अगर आपको बताऊ <laughs> मुझे एक भूख है की मैं जितने ज्यादा शोज करूँ मुझे उतना ही मजा आता क्या बात है क्या बात है ये आर्टिस्ट के अंदर यही चीज़ें तो होनी चाहिए और वो आपके अंदर कुट कुट के भरा हुआ आपकी आवाज़ से पता चलता है तो तो। <laughs> सोनू जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग जीवन के अंदर कहीं उतार चढ़ाव आते हैं और कई लोगों को इस उतार चढ़ाव के बीच में जैसे तनाव ही मान लो तनाव भी सबके पास आता है तो आपके पास अगर तनाव आ जाता है बेशक खुदा करे कोई भी तनाव आपके पास ना है अगर आ जाए तो आप उसको कैसे दूर करेंगे आपके अपने देखो शक्टरिसे? मैं मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और गाने गा गा के मैं उस तनाव को इतना खुश कर दूंगा नहीं <laughs> नहीं मान लो कभी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है और उसमें आप तनाव में है तो क्या करेंगे <laughs> देखो अभी तक तो टचवुड नहीं है जी जी. और मैं चाहूंगा कि मुझे लगता है तनाव एक ही चीज़ से आता है गर्लफ्रेंड से और मैंने इसीलिए अपनी फिलोसफी में डाला हुआ नो गर्लफ्रेंड नो टेंशन तो मुझे नहीं लगता था <laughs> क्या बात है क्या बात है बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी बात आपने होता है एंड हमारे युवा साथी अगर हमें सुन रहे हैं नौजवान अगर सुन रहे हैं तो वो भी ये नोट करें <laughs> क्योंकि ये तो है ये, ये तो है, आज कॉम्पिटिशन बहुत हो गया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में देखकर कॉम्पिटिशन बहुत है आर्टिस्ट बहुत सारे आ गए है कुछ नया करेंगे तो मार्केट में दिखेंगे इसीलिए इन सब चीजों को छोड़कर और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे अच्छा लगा एंड इन बातों से कुछ ना कुछ सीख लेंगे और मैं एक और बात पूछना चाहूंगा किसी इवेंट में जो गाना आपने खुद लिखा हो खुद परफॉर्म किया हो ऐसा कोई नगमा एल्बम आ चुके हैं मार्केट में तो उनमें से आ, जो आपको पसंद है थोड़ा सा सुनाइए हमारे साथियों को चलिए मैं एक पंजाबी गाने की कुछ लाइंगे आपको जी ओ, ओ गल गानी पाके गभरू शौकीन मुंडा गल गु शुकीन मुंडा दिल मेरे ते नी हाय मर गए मुंडा भंगड़े सब नचा गया नी हाय मर गए जी रवेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया और आपने एल्बम जब बनाने शुरू किए तो उसके लिए आपने क्या तैयारी की क्योंकि एक स्टेज परफॉर्मेंस अलग चीज़ होती है सुनिंग और एक स्टूडियो के अंदर आप जैसे एल्बम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए अलग थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा सारा टीम वर्क काम था रमेश जी जो मैं अकेला कभी भी नहीं कर सकता जी जी और मुझे अच्छे लिरिक्स राइटर मिले जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे उन्होंने मुझे अच्छे गाने दिए देख उसके बाद हमने उसका बहुत अच्छा म्यूजिक किया, वीडियो किया वीडियो और उसको मार्केट में रिलीज किया तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। क्या बात है? और सबसे पहला जो एल्बम आपने निकाला उसमें क्या क्या चीजें आपने डाली कैसे लोगों को पसंद आया क्या चीजें थी जो लोगों को काफी पसंद किया अब तो मेरा पंजाबी एल्बम था ये प्रॉपर और इसके अंदर हमने पंजाबी फोक भी गाया था कुछ और पॉप भी गाया था जो मैंने आपको भी सुनाया कुछ उस टाइप का बीट बीट सॉन्ग सॉन्ग ढोल एक गाया और क्वालिटी अच्छा, तो तो बहुत थी हमारे हमारे हमारे आठ गाने थे हमने हर तरीके के गाने मार्केट में देने की कोशिश की एक एल्बम बनाने के बाद आपको क्या फील आया फिर दूसरे एलबम के लिए आपने कैसे तैयारी किए देखो पहले एल्बम के बाद एक तो शोज बढ़ गए मार्केट में रेट बढ़ गया अच्छा <laughs> तो शोज के पैसा ज्यादा मांगने लगे तो ज्यादा भी मिलने लगे तो इसीलिए आप तो लगने लगा कि एल्बम रेगुलर तो बनाती जाएगी बस तो अब तक आपने 10 कितने एल्बम्स बनाए हैं सर आप मैं अभी दो एल्बम कर चुका हूँ आने वाली दो तो फिल्मों में गा रहा हूँ मेरा दूसरा एल्बम डोन दो, किंग था जो कि आ, काफी आ, अच्छा गाना था जिसमें हमने कुछ हिंदी टच दिया था आ, ताकि लोगों को कुछ अलग मिले यूथ के लिए वो गाना मैंने गाए अच्छा तो सोनू जी ये यूथ वाला जो गाना है वो हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवान 90.4 एफएम हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं पंजाबी सिंगर सोनू जी जिनके बहुत सारे एल्बम्स हैं और बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स वो कर चुके हैं उनके साथ हम बात करें लेकिन ब्रेक के बाद हम फिर से उनसे मिलेंगे कुछ गीत सुनेंगे कुछ बातें भी करेंगे आपसे मैं है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो नमस्काते रहो नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं सोनू ठकुराल जी से जो पंजाबी सिंगर है और हम उनसे अभी बात करेंगे सोनू जी आपका फिर से एक बार स्वागत है हेलो सर धन्यवाद धन्यवाद रमेश <laughs> सोनू जी आप कम्फर्ट हैं और पाँच Oh. बिल्कुल बिल्कुल पाँच मिनट क्या सर पचास मिनट आपके साथ थैंक यू सो मच सर और सोनू जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसे आप युवाओं के लिए जो गीत के बारे में बात कर रहे थे तो उसके उसका ख्याल कैसे आया और उसको कैसे आपने बनाया एंड कैसा वो रिस्पांस रहा उसकी पूरी हिस्ट्री थोड़ा सुना के उसको गा दीजिए हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे हरियाणवी कर चुके थे मैं एक यंगस्टर हूँ चूथ को नजर रखते हुए और हमारे बहुत ही मकबूल म्यूजिक डायरेक्टर डीजे जे बॉम्बे से थे अच्छा। तो जिन्होंने काफी सारे गानों का म्यूजिक दिया उनके साथ हमने ये गाना रिकॉर्ड किया था और, और बड़ा कमाल का ये गाना मेरा खुद का लिखा हुआ है <laughs> तो इसके अंदर कुछ ऐसा भी आजकल पब्लिसिटी का बड़ा जमाना चल रहा है तो लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर लेते हैं मैंने खास तौर पर पब्लिसिटी जो लोग की डिमांड है उनके लिए चार लाइने खुद से लिखाई तो सुनाइए बिल्कुल मैं अरे <laughs> <साथ> बिल्कुल सुनाते डॉन डॉन किंग किंग टिंग टिंग टिंग टिंग और अरे का का घंटी तो बस देखी बजती वो भी अपंप थी कायका डॉन किंग का टिंग टिंग चार लाइनें जो मैं आपको बता रहा था वो मैं खास तौर पे आपको सुना रहा हूँ जी जी जी पब्लिसिटी पाने की या बहुत बड़ी लड़ाई किसी है किसी की वो शादी या किसी की सगाई किसी की पट्टी में जाके टांग अड़ाने का कोई भी मरे ना फोटो तो खिंचाने का सोनी जी बहुत अच्छा लगा आपका ये देखो इसमें इस इस गाने की चार लाइनें और बड़ी कमाल थी सुना श्रोता बड़ी खुश होंगे जी। जो राखी की एक कंट्रोवर्सी हुई थी मैंने उस कंट्रोवर्सी को भी इसमें डाला था कितने भी अपुन ने अरे मानते तेजदार है अपुन की डरिंग की कांग सुनिए जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये जो आजकल का ट्रेंड के हिसाब से अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने जो नए अंदाज़ में ये एल्बम और खांसी यंग स्टार को सामने रखते हुए आपने जो गाना बनाया काफ़ी लोकप्रिय रहा और काफ़ी लोगों ने चाहा इसको और कुछ चीज़ें इस तरह के लोग चाहते भी हैं जो आपने बनाया है डी सॉन्ग वही सब हम बनाते जा रहे हैं और एक मैं थोड़ा सा आपको हट के पूछना चाहूंगा सोनू जी जैसे कि हम लोग अगर ये चीजें हम लोग ट्रेंड लोगों की पसंद के हिसाब से डाल रहे हैं तो और दुनिया को हम लोग कोई नई दिशा देना चाहते हैं आजकल जो चीज़ें हो रही है मार्केट में जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे कांड होते हैं इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए आप जैसे सिंगर हैं आप जैसे जो लोग हैं वो लोग कुछ कर सकते हैं तो आपके हिसाब से आप अगर इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहेंगे अपने शब्दों में थोड़ा सा बताइए आप आ, हम लोग आर्टिस्ट हो गए हम सिर्फ एक अपील ही कर सकते हैं जी जी, जी जी जी अपील अपील और वो अपील हम रेगुलर करते ही रहते हैं स्टेज पे जिस तरीके से आज धूल हत्या के मामले चल रहे हैं बेटियों को मारा जा रहा है ये सब नहीं होना चाहिए और इसकी अपील मैं रेगुलर करता रहता हूँ जहाँ मुझे लगता है की ऐसा कल्चरल प्रोग्राम है मुझे वो मैसेज छोड़ना चाहिए मैं जरूर तो किस अंदाज में किस शब्दों में आप उस मैसेज को देते हैं थोड़ा सा एक आध कोई इवेंट में आपने किया हो तो बताएंगे जरूर मैं देश में बहुत सारे मुस्लिम है रमेश जी, जी जो धर्म के नाम पे पटवारे हो रहे हैं या जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है वो सब अच्छा नहीं है मैं उस पे आपको चार लाइनें कर लाइने लखा दा बना हो मुसलमान जी नहीं कर दस्जिद भावे लख हिंदुआ दानू जी नहीं कर द हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे कहीं मंदिर कहीं मस्जिद गुरुद्वारे बैठे हमसे तो अच्छी जात उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे और कभी मस्जिद से जा बैठे तो ये धर्म का बंटवारा किया जा रहा है ये सब ईश्वर ने तो एक ही चीज बनाई है सिर्फ इंसान जी जी लोग इसको बांटते जा रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए सब सब सब एक ही छत के नीचे रहें प्यार मोहब्बत शायद ये नफरत खत्म हो जाए <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताई मुझे और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं हमें इस बार इस समय उन सब के लिए भी बहुत ही प्यारा सा मैसेज मिला है आपके माध्यम से और हम लोग हो सके अपील जो आपने कही है लेकिन जो प्यार से अपील अगर करते हैं तो शायद वो काम बहुत जल्दी हो जाता है और किसी को कानूनी तौर पे पर है, हमेशी है। जो दिलों तक पहुंचता ही पहुंचता है जी, प्यार जी। आप आप आप प्यार किसी से प्यार करते ही जाएंगे हाँ। करते ही जाएंगे मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक दिन आपका प्यार ठुपरा सकता है सारी उम्र प्यार को नहीं ठुपरा है सर सही बात है सही बात है बहुत अच्छी बात आपने कही सर और मुझे लगता है कि हम लोग जो कानून या फिर जो चीज़ें थोपी जाती हैं हम पर वो चीज़ें शायद हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन जो चीज़ें हमें प्यार से समझाई जाती हैं अपील की जाती हैं तो उस पर बहुत जल्दी काम होता है ऐसा मैं समझता हूं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल सोनू जी जाते जाते मैं चाहूँगा कि हम लोग काफ़ी समय से इस रेडियो मधुबन को चला रहे हैं रेडियो मधुबन का एक एम है कि नैतिक मूल्यों को साथ में रखते हुए इस फिल्म इस पूरे हम लोग रेडियो में एक नया ट्रेंड शुरू किया है जहाँ पर हम बहुत ही अध्यात्मिक और मोटिवेशनल सॉन्ग्स फिल्में भी बजाते हैं तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स बजाते हैं और लोग काफ़ी सुनने लगे हैं अब पहले तो भक्ति चैनल करके छोड़ देते थे लेकिन अब जब से हमने ये थोड़ा सा तीन चार साल हो गया तो काफ़ी लोग सुन रहे हैं और इनको मोटिवेशनल चीज़ें जो भी बताते हैं जैसे आप लोगों का इंटरव्यूज लेते हैं तो उनको काफ़ी पसंद करते हैं लोग वो मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि इस तरह के गीत इस तरह के प्रोग्राम्स होना चाहिए तो रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो एक एज ए सिंगर आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को देखिए मैं यही कहना चाहूँगा अच्छा कर्म करेंगे माँ बाप की सेवा करें और आप बस... अब अब इलेक्शन का टाइम था बहुत अच्छा चल रहा है और लगता है कि देश प्रगति करेगा युवा इस देश में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है बदल सकता है मेरी बेस्ट सबके साथ है ईश्वर करे सब खुश रहे और सुख शांति हमारे देश में बनी जाए युवाओं की बात आपने छेड़ी तो मुझे एक बात याद आ गई सर मैं पूछू बिल्कुल साहब बिल्कुल <laughs> जैसे हमारे भारत देश में युवा जो है सिक्सटी सेवेंटी युवा हमारे भारत देश में है ये एक बहुत बड़ा खजाना भारत देश का है लेकिन युवा जो है सभी जो भी हैं इसमें सत सा, साठ में से जो है चालीस से पचास तक के जो युवा है वो सब लोग बाहर जाते हैं अमेरिका या और भी देश जो है जापान इधर उधर जाते हैं अपने टैलेंट दिखाते हैं अगर वो भारत में रहकर अपना टैलेंट दिखाए तो भारत की उन्नति हो सकती है तो आपको इस बारे में कुछ विचार आपके मैं सुनना चाहूँगा देखिए मैं आप बिल्कुल ठीक आपने बहुत अच्छा और बड़ा मुद्दा उठाया इसके बहुत सारे फायदे तो नहीं कहूंगा नुकसान जरूर है क्योंकि कुछ कुछ युवा जो अपने घर से बाहर चले जाते हैं आज विदेश में जाके शिफ्ट हो रहे हैं उनका मन उस तरीके का परिवर्तन होता है कि पीछे से उनकी फैमिली सफर बन जाती है जैसे माँ बाप हो गए जब वो वापस लौट के नहीं आएंगे तो रमेश जो माँ बाप होते हैं वो सफर करते हैं एक एक एक बेटे को एक इसी आ, आ, परिवार बड़ा करता है कि लास्ट में आकर वो उसकी उम्मीदों पे खर, खरा उतरे और उनके उनके उनका साथ दे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दूसरा ये सबसे बड़ी बात आपने परफेक्ट कही कि हमारे देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है अगर कुछ परिवर्तन आता है डेवलपमेंट होता है बिजनेस को लेकर इकोनॉमी को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये युवा उस तरफ को रुख नहीं करे नहीं। सोनू जी बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो आपने गाया हो पूरे ही इस दस साल के अंतराल में काफ़ी मोटिवेशनल गीत आपने गाए होंगे तो एक आध मोटिवेशनल गीत पूरा सुना दीजिए एंडिंग आपके गाने से करेंगे शो का चलिए मैं अभी मोटिवेशन तो नहीं मैं कुछ हो अखोरे हो सुरमा बटोरे हो लग दे पे डराती हो ते चले जाती ओ कुछ देला की वे खुवाए वाहे चाहे मैं डूबा बच्चे गिटी हो गया जीवे नाग वागू मेल दी आशकानू दर्श दिखा आया करो जी कदी गली फुल के भी आया करो जी कदी गली फुल के भी आया करो जी कदी गली फुल के सुनी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए टेलीफोन लाइन से और हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और सबसे प्यार करें और सब का प्यार आपको मिले और आपका नाम रोशन हो पूरे भारत में थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच रमेश जी बहुत मजा आया मुझे भी आपसे बात करके और ईश्वर करे आप आपका चैनल दोनों खूब तरक्की करें और मैं चाहूंगा फिर से कभी मौका लगेगा तो मैं आपके साथ जरूर जुड़ना जोड़ता सो नाइस अभी मैं फिर से आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको जरूर जोड़ूंगा ने? क्या बात है बहुत बढ़िया तो मुझे भी अपने साथ जिंदगी जीने का मौका दिया <laughs> और जब मौका मिले तो माउंट आबू जरूर आइएगा हम लोग आपका स्वागत करेंगे सर थैंक यू सो सो मच नाइस जी बहुत मजा आया आपके साथ संवाद में बहुत बहुत धन्यवाद सर शुक्रिया सर थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट ये थे सोनू जी पंजाब से हमारे साथ फ़ोन लाइन से जुड़कर इंटरव्यू दिया और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम और इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहेंगे आपके साथ खुश रहिए आबाद रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्कराते रहो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 बात दिल से होती पाके उसका सहारा कितना हो मैं खुश नसीब कहता है जग सारा गुनगुनाता है दिल मेरा साथ है प्रभु प्यारा कदम में है उसका तो मंजिल दूर कहाँ है मंजिल दूर कहाँ रूहानी रंगों की किरणों से जन्नत बनाया जहाँ है जन्नत बनाया जहाँ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 हाल दिल से सुनाई गीत यही गाता हूं हूँ गीत यही गाता हूं साथ ना कभी मैं छोड़ूंगा सच दिल से कहता हूं हूँ सच दिल से कहता हूं